शंकर भाष्यार्थ अध्याय शष्या ब्राह्मण एक आहुतियां और उनसे प्राप्त होने वाले फल होवाच याज्ञवल होते मध्यास्म आहुतिर्घोषती हो तेस्री कतमास्ता तेुता उज्ज्वलुता अतिदंते जाहुताम अधिसेते किंतार्जयती उज्ज्वल दवलोकमेवर्जयती दिव्यत इव ही दबोको या हुुता अतिनेदनते पितृलोकमेविर्जयत्यतीव ही पितृलोकोता अ का। हे ऐसा अश्वल ने कहा आज इस यज्ञ में यह अधर्व कितनी आहुतिया होम करेगा याज्ञ तीन अश्वल वे तीन कौन कौन सी है याज्ञ जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती है जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है और जो होम की जाने पर पृथ्वी के ऊपर लीन हो जाती है अश्वल। उनके द्वारा जजमान किसको जीतता है या जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती है उनसे जजमान देवलोक को ही जीत लेता है क्योंकि देवलोक मानो दे दिव्यमान हो रहा है जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है उससे वह पितृलोक को ही जीत लेता है क्योंकि पितृलोक मानो अत्यंत शब्द करने वाला है जो होम की जाने पर पृथ्वी पर लीन हो जाती है उनसे मनुष्य मनुष्यलोक को ही जीतता है क्योंकि मनुष्य लोग अधोवर्ती सा है यज्ञ याज्ञवल्के होवाचेती पूर्वतः कत्यम मद्याद्यूरश्म आहुतिर् होशती कत्याहुति प्रकारा ति्र इति पूर्वतः ज्ञ बल्क ऐसा अश्वल ने पूर्वत अपने अभिमुख करने के लिए कहा आज यह अध्यू इस यज्ञ में कितनी आहुतियाँ हवन करेगा अर्थात आहुतियों के कितने प्रकार हैं याज्ञ तीन फिर पूर्वत पूछता है कौन कौन तीन इतर आह या हुता उज्ज्वलते समिदाद्याहुत या हुता अति अतिदंते तीव्र शब्द कुरंती मांसाद्याहुत याहुता अधिशेरते ग भूमिशेरते पय सोमाहुत इस पर इतर याज्ञवल्क कहता है जो हवन की जाने पर प्रज्ज्वलित होती है वे समिध और घृत की आहुतियां, जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है वे मांसादि आहुतियाँ और जो होम की जाने पर अधिशयन करती अर्थात नीचे पृथ्वी पर जाकर लीन हो जाती है वे दुग्ध और सोम की आहुतियाँ किम ताजती थी ताभी निवर्तिराहुति किम जयती थी या आहुतो हूता उज्ज्वल्युज्वलनयुक्ता आहुतो निवर्तिलंोकाख्य मुज्ज्वलमे तेन साम या मयता उज्ज्वल्य आहुतो निवर्तमस्ता एादोक कर्मफल सेपे देवोकाख्य फलमे मैं निवर्त संपय इनसे यजमान किसको जीतता है अर्थात इस प्रकार संपन्न की हुई उन आहूतियों से यजमान क्या जीत लेता है याज्ञ बल्ग जो हवन की हुई आहुतियाँ प्रज्वलित होती है उज्ज्वलित होती हैं अर्थात उज्ज्वलन उज्ज्वलन उज, युक्त होती है उनका देवलोक संज्ञक फल भी उज्ज्वल ही है इन दोनों में यह समानता होने के कारण यजमान इस प्रकार संपादन भावना करता है कि मेरे द्वारा जो ये उज्ज्वलित आहुतियां दी जा रही हैं वे साक्षात इस कर्म के फल स्वरूप देवलोक का रूप है अतः इनके द्वारा मैं देवलोक रूप फल को निष्पन्न कर रहा हूँ या हूता अति नेदंते आहुत पितृलोकमेव ताजयती कुछित शब्द कर्तृत्व सामान्य पितृलोक संबंधायाँ ही संयमयाम पुिया वैवस्व यात्य यातमान हा हता स्म मुंच मुंचदो तथा वहुत तेनाली पितृलोक सामान्या पितृलोक एवं मैं इति संपादय जो आहुतियाँ होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती है उनसे यजमान पितृलोक को ही जीतता है क्योंकि कुत्सित शब्द हो करने वाले होने से इनके साथ उनकी समानता है पितृलोक से संबद्ध संयमनीपुरी में यजमान के यमराज के द्वारा यातना भोगते हुए जीवों का हाय मरे छोड़ छोड़ ऐसा शब्द होता रहता है इसी प्रकार अवदान आहुतियाँ भी शब्द करने वाली है अतः पितृलोक से समानता होने के कारण इनसे मेरे द्वारा पितृलोक ही प्राप्त किया जाता है इस प्रकार यजमान संपादन करता है याहुता अधिशेरते मनुष्य लोकमेव ताभी परी संबंध सामान्यतः संबंधसाया अव हद ही मनुष्यलोक उपरीतना साध्याल लोकानपेक्ष अथर्वा अथवा अथवा धोगमनमेक्ष अतो मनुष्यलोक मैं निवर्त संपादय पय सोम आहुतिवर्तन काले आहुतियाँ होम की जाने पर पृथ्वी पर लीन हो जाती है उनसे यजमान मनुष्यलोक पर ही विजय प्राप्त करता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग से संबद्ध होने में उन दोनों की समानता है मनुष्य मनुष्यलोक ऊपर के शासन साध्य लोकों की अपेक्षा अधह नीचे ही स्थित है अथवा अधोगमन की अपेक्षा से वे मनुष्य लोग को ही जीतते हैं अतः दूध या सोम की आहुति देते समय यजमान यही सम्पादन करता है कि इससे मेरे द्वारा मनुष्यलोक ही प्राप्त किया जाता है ब्रह्मा के यज्ञ रक्षा के साधन और उसमें प्राप्त होने वाले फल का वर्णन याज्ञवल्य होवाच कतिर अद्य ब्रह्मा यज्ञम् दक्षिणतो देवता गोपालयती तेकएति कतमा चैकेती ते मन एवतेन वै मनुनंता विश्व देवा अनमें लोक देति हे याज्ञवल्क्य ऐसा अश्वल ने कहा आज यह ब्रह्म यज्ञ भी दक्षिण की ओर बैठकर कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है याज्ञवल्क एक के द्वारा अश्वल वह एक देवता कौन है याज्ञवल्क वह मन ही है मन अनंत है और विश्व देव भी अनंत है अतः उस मन से यजमान अनंत लोक को जीत लेता है याज्ञवल्केति होवाचेत पुर्वत अयमृत् ब्रह्मा ब्रह्मा दक्षिण तो ब्रह्मासनेज्ञ गोपा कतिर्देवतायती प्रसंगिकमेत बहुवचनमे एक दिवतया गोपातसौ जाते बहुवचन प्रश्नो नोपदेत नो नोपद स्वयं जानत तस्मा पूर्वोर कंडिको प्रश्न प्रतिवने तो कति अति प्रसंगम तेस प्रसंग दृष्टेहा प्रश्नोपक्रम क्रीय अथवा प्रथिभाव्या मोहाँ बहुवचनमे यज्ञवर्क ऐसा अश्वल ने पूर्वत अभिमुख करने के लिए कहा यह ब्रह्मा नामक ऋत्विक दक्षिण की ओर ब्रह्मा के लिए निश्चित आसन पर बैठकर कर यज्ञ की रक्षा करता है वह कितने देवताओं द्वारा उसकी रक्षा करता है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 अथवा यह बहुवचन अपने प्रतिवादी को भ्रम में डालने के लिए भी हो सकता है इतर आहे कैती एक देवता यहाँ दक्षिणत स्थित ब्रह्म आसने यज्ञ गोपायति कथमा सैकेती मन एवेति मन सावता मनसा ही ब्रह्मा व्याप्रियते ध्यान ना तर यहाँ मन से वाक्य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 मन के द्वारा ध्यान करके ही ब्रह्मा अपना कार्य करता है उस यज्ञ के मन और वाक ये दो मार्ग हैं उनमें से एक वाक का संस्कार ब्रह्मा मन यानी मौन से करता है इस अन्य श्रुति से भी यही कहा गया है अतः मन ही देवता है उस मन से ही ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है त मनोवृत्ति भेदेनातरम वही शब्द प्रसिद्धावद्योतनाथ प्रसिद्ध मनस अनंत तदनंत्याम देवा अनंता वै विश्व देवा सर्वे देवा येक इत्यादि सामयादंतमें तेन लोकमें और वह मन मृत्तिद से अनत है वही शब्द प्रसिद्ध अर्थ का द्योतन करने के लिए है मन का अनंतत्व प्रसिद्ध है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 मन संबंधि ऋचाओं का और उनसे प्राप्त होने वाले फल का वर्णन। वर्णनी याज्ञवल्क्य होवाच यज्ञे कत्य मध्योदाताष्यतीस्री कतमास्ता पुरोनवाक्या चाजा चस्व तृतीया कतमास्ता या अध्यात्मती प्राण एव पुरोनवाक्यापाजा शाभिर्जयती पृथ्वीलोकमे वा पुरोनवाक्य जैत्यंतक्षलोक ज्याजयाजुकम शोह तो होताल परम हे याज्ञवल्क्य ऐसा अश्वल ने कहा आज इस यज्ञ में उद्गाता कितनी स्तोत्रियां रिचाओं का स्तमन करेगा याज्ञ बल्क तीन का अश्वल वे तीन कौन सी है याज्ञ बल्क पुरोण वाक्या याज्ञा और तीसरी सस्या अश्वल इनमें जो शरीरांत शरीरांतरवर्ती है वे कौन सी है याज्ञ बल्क प्राण ही पुरोन पुरोणवाक्या है अपान याज्ञा है और ज्ञान सस्या है अश्वल इनसे जजमान किन पर जय प्राप्त करता है याज्ञ बल्क पुरुणवाक्या से पृथ्वी लोक पर ही जय प्राप्त करता है तथा याज्ञा से अंतरिक्ष लोक पर और शस्या से दुलोक पर विजय प्राप्त करता है इसके पश्चात होता अश्वल चुप हो गया बलकेति होवाचेती पूर्वत उद्गाता स्त्रोत्रियादगाता नामा ऋक्षा समुदाय कतिपयाना ऋचा स्त्रोत्रिया सस्यावाजा का ऋचाता सर्वास्तिस्रवेत्याख्यान्क्या चस्व तृतीयती हे याज्ञवल्क ऐसा अश्वल ने पूर्वत अभिमुख करने के लिए कहा यह उद्गाता कितने स्त्रोत्रियाचाओं का स्तमन करेगा स्त्रोत्रियाँ यह कुछ ऋचाओं के साम समुदाय का नाम है स्तोत्रिया हो अथवा सस्या जो कुछ भी ऋचाएँ हैं ये सब तीन ही प्रकार की हैं प्रगीत ऋचाओं को स्तोत्र कहते हैं और अप्रगित ऋचाओं को शस्त्र इनमें स्तोत्र ही स्त्रोत्रिया ऋचाएँ हैं और शस्त्र सस्या है ये सब तीन ही प्रकार की है यही बात अब बताई जाती है उन्हें की पुनरो वाक्या याज्ञा और तीसरी सस्या ऐसा कहकर व्याख्या की गई है त्र पूर्व मुक्त येद प्राणभृतसर्व जयती तत्किन सामान्यनुच्य कथमास्तास्त्र नृचो या अध्यात्म होवती पुरोनुवाख्याशब सामयाद अनो याज्यारियानि प्रनम हविदेवता ग्रसती याग्च प्रदान्यान सण नृच नृचम अभिव्याहति यह पहले मंत्र सात में जो यह कहा है कि यह जो कुछ प्राणी वर्ग है उस सभी को जीत लेता है सो किस समानता के कारण है यह कहते हैं अर्थात मन में जो अध्यात्म देहांतर बरती है वे तीन ऋचाएँ कौन सी है इस प्रश्न द्वारा यह बतलाया जाता है प्राण ही पुरोन वाक्य है क्योंकि पर शब्द में इन दोनों की समानता है अपान याज्ञा है क्योंकि अनंतर्य दोनों की समानता है कारण जैसे अपान प्राण के अनंतर है उसी प्रकार याज्ञा ऋचाएँ पुरोनवा क्या ऋचाओं के अंतर्गत है इसके सिवा देवगण दी हुई हवि को अप अपान से ही ग्रहण करते हैं और प्रदान ही याग है अतः अपान याज्ञा ऋचाएँ हैं ज्ञान सत्य है जैसा कि प्राण अपान व्यान प्राण अपान व्यापार न करता हुआ ऋचाओं का उच्चारण करता है इस अन्य श्रुति से कहा गया है किम कियती व्याख्यात तत्र विशेष संबंध अनुक्त सामुक्त व्याख्यात लोक संबंध साम पृथ्वीलोकमे पुरोनवाख्य जयती अंतरिक्षोकया मध्यमत्व सामान्य मध्यम सामान्या सस्ोर्धसाम तथो तस्मात्म प्रश्न निर्णय तो होता अश्वल उपर राम इति किम ताजयती उनसे किस पर विजय प्राप्त करता है इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है वह जो इनका विशेष संबंध सामान्य नहीं बतलाया गया वह यहाँ बतलाया जाता है और सब संख्या सामान्यादि की व्याख्या तो कर दी गई है लोक संबंधी सामान्य होने से पूर्व वाक्या से पृथ्वी लोक पर ही विजय प्राप्त करता है मध्यम मध्यमत्व में समानता होने के कारण याज्ञ से अंतरिक्ष लोक पर जय प्राप्त करता है तथा ऊर्धत्व में समानता होने से सस्या से द्वुलोक पर जय प्राप्त करता है तब उस अपने प्रश्न के निर्णय से होता अश्वल यह समझकर कि यह याज्ञवल्क या हमारे काबू का नहीं है चुप हो गया उपनिषद यही तृतीय तृतीयाध्याय प्रथम अश्वल ब्राह्मणम